देवी भागवत तीसरा स्कंध लोमस जी कहते हैं इस प्रकार कहकर वह देवदत्त गोभिल जी के पैर पर पड़ गया अत्यंत कातर होकर करुणापूर्वक स्तुति करता रहा उसकी आँखों से आंसू गिर रहे थे तब गोभिल जी ने उस दीन हृदय देवदत्त की ओर दृष्टि डाली महात्माओं का क्रोध क्षण में ही शांत हो जाता है पापीजन ही ऐसे हैं जिनका कोप कल्पों तक भी दूर नहीं होता जल का स्वाभाविक गुण है शीतल रहना आग पर गर्म करने से वह गर्म भले ही हो जाए किंतु फिर आग का सहयोग हटते ही वह तुरंत ठंडा हो जाता है क्षणकोपा महांतो पापिष्ठा कल्पकोपना जलम स्वभावतः शांत पावका पयोगत उष्ण तत्शीघ्रम तदिना शिशिर भवे गोभिल जी का हृदय दया से भर गया उन्होंने अत्यंत दुखी देवदत्त से कहा तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर फिर विद्वान भी हो जाएगा यह बिल्कुल निश्चित बात है यों वर दे देने पर द्विजवर देवदत्त का मन प्रसन्नता से खेल उठा यज्ञ की पूर्णाहुति की गई सभी उपस्थित ब्राह्मण विधि पूर्वक विदा हुए कुछ समय व्यतीत होने पर देवदत्त की सुंदरी पतिव्रता स्त्री ने गर्भ किया ब्राह्मण पत्नी का नाम रोहिणी था वह रोहिणी के समान ही शुभ लक्षणा थी देवदत्त ने विधि के साथ गर्भाधान और पुंसवन आदि संस्कार सम्पन्न किए उसका श्रृंगार कराया वेद में कही हुई विधि के अनुसार सीमंतोन्नयन संस्कार किया अपना मनोरथ सफल मान कर अत्यंत प्रसन्न मन से बहुत सा धन दान दिया शुभ्र ग्रह का दिन था नक्षत्र रोहिणी था उसी शुभ मुहूर्त में उस रोहिणी नामक भार्या ने पुत्र प्रसव किया दिन में शुभ लग्न में जन्म हुआ उसी समय ब्राह्मण ने बालक का जात कर्म संस्कार किया समय अनुसार पुत्र को देखकर कर नामकरण किया देवदत्त को पहले की बातें याद थी उन्होंने अपने उस पुत्र का नाम उतथ्य रखा आठवें वर्ष में शुभ योग और शुभ दिन पाकर उन ब्राह्मण देवता ने पुत्र का यज्ञोपवि सभी सविधि संपन्न किया वेदाध्ययन की विधि उपस्थित होने पर गुरुदेव उतथ्य को पढ़ाने लगे किंतु उतथ्य ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया वह मूर्ख की भांति चुपचाप बैठा ही रहा फिर पिता ने उसे बहुतेरे ढंग से पढ़ाया किंतु उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं आई वह मूर्ख के समान पड़ा रहा फिर तो पिता देवदत्त चिंता के समुद्र में डूबने लगे बारह वर्षों तक उ पढ़ने का अभ्यास करता रहा फिर भी संध्या बंदन करने की विधि तक उसे मालूम न हो सके जगत में जितने ब्राह्मण तपस्वी तथा इतर जन थे उन सब में इस बात का प्रचार हो गया कि उ मूर्ख है जहाँ कहीं भी वह वन में जाता था लोग उसका उपहास करते थे माता पिता भी उसकी निंदा करने और उसे कोसने लगे जब सारी जनता पिता माता एवं बंध बांधव सभी उतथ्य की अत्यंत निंदा करने लगे तब उस ब्राह्मण के मन में वैराग्य हो गया वह वन में जाने लगा पिता ने कहा यदि यह अंधा या पंगु रहता तो भी ठीक था किंतु मूर्ख पुत्र तो बिल्कुल व्यर्थ है माता पिता की इन बातों से ऊबकर वह उतथ्य वन में चला गया गंगा के तट पर एक पवित्र स्थान था वहीं सुंदर कुटी बनाकर वह जंगल के फल मूल खाकर ही जीवन व्यतीत करने लगा वहाँ मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए वह रहने लगा उत्तम नियम यह बना लिया अब कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा यों उस सुर्य आश्रम पर ब्रह्मचर्य पूर्वक उसका समय व्यतीत होने लगा